दौड़ो आओ मत शर्माओ खाओ भाई खड़े खड़े दही बड़े हम दही बड़े स्वाद मिलेगा कहीं ना ऐसा चख कर देखो फेंको पैसा टॉफी चिमबम आइसक्रीम के पल में लो झंडे उखड़े दही बड़े हम दही बड़े अजब अनोखा रंग जमाया डंका हमने खूब बजाया आठेले पर खड़े हुए हैं लाला बाबू बड़े, बड़े बड़े दही बड़े हम दही बड़े अपनी मस्ती अपनी हस्ती खा करके आती है चुस्ती तबीयत कर दे खूब छका कोई हमसे अकड़े दही बड़े हम दही बड़े पीड़ा बर्फी पड़े हैं रसगुल्ले उखड़े उखड़े हैं भला किसी की यह मजाल जो आ कर के हमसे झगड़े दही बड़े हम दही बड़े दौड़ो आओ मत शर्माओ खाओ भाई खड़े खड़े, खाओ भाई खड़े खड़े खाओ भाई खड़े खड़े पापा तंग करता है भैया पापा तंग करता है भैया कार तोड़ दी इसने मेरी फेंक दिए हैं दो पहिए दूर हॉर्न टूट कर अलग पड़ा है बत्ती कर दी चकनाचूर कहता पापा से मत कहना ले लो मुझसे एक रुपया पापा तंग करता है भैया लकड़ी का था मेरा हाथी इसने दोनों कान उखाड़े हिरन बनाए थे मैंने जो कॉपी से वो पन्ने फाड़े तोड़ फोड़ डाली जो मम्मी मेले से लाई थी गैया पापा तंग करता है भैया इसने ले ली गुड़िया मेरी ठुमक थमक पीती जो पानी एक नहीं करता रहता है हर दम ऐसी ही मनमानी गुड्डा मेरा चुरा लिया है कहता ले लो चोर सिपहिया पापा तंग करता है भैया पापा तंग करता है भैया आज, आज, आज सवेरे आज सवेरे काम किए मैंने, मैंने कुछ, कुछ अच्छे आज सवेरे गया, गया पार्क में देखा, देखा मैंने फूलों को फूलों को देखा तो भाई समझ गया मैं फूलों को तय कर डाला तय कर डाला मस्त रहूंगा और हसूंगा खिलखिल कर मेहनत से हर काम करूँगा दिख कुछ बनकर आकर होमवर्क कर डाला फिर पौधों में पानी डाला पापा बोले देखो देखो ऐसे होते अच्छे बच्चे बैठ धूप में चिड़िया को देखा मैंने कथा सुनाते पहली बार पेड़ को देखा हौले हौले से मुस्काते सजा हुआ था आसमान में रंगों का प्यारा मेला आह अपना जीवन भी है सचमुच कैसा अलबेला मैंने कविता एक बनाई सुनकर झट दीदी दी मुस्काई सुंदर और बनेगी दुनिया काम करें हम अच्छे अच्छे काम करे हम अच्छे अच्छे, अच्छे। आज सवेरे काम किए मैंने कुछ अच्छे हां हां काम किए मैंने कुछ अच्छे अभी आप सुन रहे थे प्रकाश मनु की बाल कविताएं वाचक स्वर भारती परिमल